Oh mm -hmm. क्षण की कक्षा आत्मनिरीक्षण अपने आप को देखना अर्थात अपने किए हुए कर्मों का निरीक्षण करना जो व्यक्ति जितना सावधान होता है सजग रहता है वो व्यक्ति उतना ही अपने कर्मों को ठीक ठीक देख पाता है निश्चित रूप से सावधान रहने वाला व्यक्ति ज्यादा उन्नतिशील प्रगतिशील दिखेगा और जो व्यक्ति सावधान नहीं रहता अपने जीवन को अस्त व्यस्त काट रहा होता है ऐसे व्यक्ति की अवनति बहुत ज्यादा होती है दो तरह के लोग मिलते हैं एक वे होते हैं जो अपने जीवन को बहुत लंबा मान करके चलते हैं और एक वे व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन को बहुत छोटा मान करके चलते हैं दोनों ने अपने अपने दोहे बना रखे हैं दोहे आपने सुने होंगे कल करे सो आज कर आज करे सो अब तल में प्रलय हो जाए बहुरी करेगा कब ये जो दोहा है ये बहुत छोटा जीवन जिसने मान रखा है उसकी विचारधारा है अर्थात जिस व्यक्ति को पता लग गया कि अगले क्षण का कोई पता नहीं किस समय इस शरीर से छुट करके छोड़ करके जाना पड़ जाए वो व्यक्ति इस प्रकार की विचारधारा रखता है कि कल करने वाला काम आज ही कर लिया जाए और आज करने वाला काम अभी कर लिया जाए ऐसा व्यक्ति सावधान कहलाता है और जिन्होंने अपने जीवन को बहुत लंबा मान रखा है उन्होंने भी दोहा क्या बनाया आज करे सो काल कर कल करे सो परसो इतनी जल्दी क्या है अभी तो पड़ी है बरसों ये दोहा उनके लिए है जो अपने जीवन को बहुत लंबा मान करके चलते हैं और ये लंबा जीवन को मान करके चलने वाले अपने समय को काटना अधिक पसंद करते हैं ये लोग अपने जीवन को काटते हैं और जिन्होंने अपने जीवन को बहुत छोटा मान करके एक धारणा बना रखी हो, वो व्यक्ति जीवन को काटेगा नहीं वो व्यक्ति सावधान होकर के अपने जीवन का निर्माण करेगा यो जागा तम रिचह काम यंते यो जागारह तम सामान यंती वेद कह रहा है कि जो जागता है जागने वाला है जो सावधान है उसको रिचाएं चाहती हैं। हम किसी और को चाहते हैं रिचाएं स्वयं हमें अपने चाहने लग जाएंगी कब जब हम सावधान हो जाएंगे जब जागरूक हो जाएंगे जागरूक होने के बाद अपने आप रिचस्तुत ऋचाएं उनको कहते हैं कि जिनके द्वारा स्तुति की जाती है वो स्तुति हम करने लगते हैं स्तुति होगी नहीं अपने आप होने लग जाएगी हम करेंगे नहीं तब जब हम सावधान हो जाते हैं जागरूक हो जाते हैं यो जागारह तम सामान यंती जो जागने वाला है जो सावधान है उसको सांगेद चाहने लग जाता है अर्थात उपासना उसकी कामना करने लग जाती है जो असावधान है निश्चित रूप से सज्जनों माताओं जो आपको कहीं कहीं जगह जगह एक वाक्य लिखा मिलता है सावधानी घटी दुर्घटना घटी निश्चित रूप से दुर्घटनाएं जितनी भी घटती हैं वो असावधानी के कारण घटती हैं और जो आत्मनिरीक्षण करने वाला व्यक्ति होता है वो सावधान होता है ये आत्मनीक्षण नित्य प्रती की विधा है केवल और के, के नित्य प्रति की विधा नहीं है रोजाना तो हमें अपने आप को देखना ही देखना है लेकिन एक महीने में विशेष रूप से देख ले एक महीने में पिछले दिनों हमने कितनी उन्नति प्रगति की अवनति की है वो सारा लेखा जोखा जो एक महीने में बैठकर के देखते हैं कि एक महीने में हम पीछे गए या आगे गए एक महीने को छोड़ के छह महीने की उन्नति प्रगति देखता है एक व्यक्ति साल भर में बैठ के देखता है कि एक साल में मैंने कितना क्या किया है ये आपवीक्षण दैनिक होते हुए भी एक समूह में भी हम आप कर सकते हैं कि इस साल भर में हमने क्या क्या किया कितने हमने संकल्प लिए थे और उन संकल्प संकल्पों के ऊपर हम कितना दृढ़ रहे कितना संकल्पों को तोड़ा और एक साल में हमने कितनी बार अपनी संकल्प को तोड़ा ये आत्मीक्षण करने वाला व्यक्ति विचारता है सोचता है निकाल करके लाता है निश्चित रूप से कल परसों जो मैंने बातें रखी थी मन के अंदर लज्जा के भाव और ग्लानि के भाव ये जो ग्लानि के भाव होते हैं और आत्मीक्षण करने वाला व्यक्ति यदि ठीक ठीक आत्मीक्षण कर रहा है और अपनी दोष को यदि पा गया है दोष को पा गया है तो निश्चित रूप से ग्लानि पैदा होगी और जब ग्लानि पैदा होगी उसका अंदर से मन तिंगल चुका होगा और जब तिघल चुका मन है तो एक नए सांचे में ढलने के लिए वो तैयार हो चुका होता है किसी कठोर चीज को हम आप नए सांचे में ढाल नहीं सकते और कोई चीज हमने पिघला दी है पिघलाने के बाद यदि नया सांचा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं ये कब होगा जब हमने ग्लानी अपने अंदर महसूस की है और ग्लानी महसूस करने के बाद हमने अपने अंदर को पिघला दिया है अब ये पिघला हुआ एक नए सांचे में ढलने के लिए तैयार हो चुका है आत्मनिक्षण करने वाला व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि ग्लानि के भाव कब कब महसूस होते हैं श्री रामचंद्र जी वन से लौट करके अयोध्या आ गए हैं अयोध्या में आए पूरा परिवार उनके स्वागत के लिए खड़ा है माताएं आंखें बिछाए खड़ी हैं श्री रामचंद्र जी की मां कौशल्या उनके बीच में खड़ी थी और कौशल्या के मन में था कि चौदह साल के बाद बेटा आया है और बेटा आया है तो गले से लगेगा गले से लगेगा लेकिन किया क्या श्री रामचंद्र जी ने माँ कौशल्या के पास में गए भारत का हालचाल उन्होंने न पूछा सबसे पहले गए तो उन्होंने कहा कि माता केकई कहा है माँ केकई के पास गए हैं और केकई के पास जाकर के उनके पैर छू लिए है जब केकई के पैर छुए थे तो केकई के चेहरे के ऊपर ग्लानी के भाव थे कितने बड़े ग्लानी के भाव थे वो केकई सोच रही है कि जिसको तुमने यहाँ से निकाल दिया था निकालने के बाद ये व्यक्ति अपनी माँ के पास नहीं गया ये व्यक्ति फिर भी मेरे पास आया है मेरे पास आया है उस समय वो केकई के हृदय को आप देख सकते हैं वो हृदय ग्लानि के भाव से पिघल चुका था और पिघलने के बाद भले ही केकई ने उस समय एक कठोर कदम उठाया हो लेकिन बाद की स्थिति केकई की आप देखेंगे कि राम के प्रति भाव क्या थे केकई के ग्लानि कब कब होती है आप अनुभव करना जब हमें अपना दोष पकड़ने आता है दोष पकड़ने आता है और निश्चित रूप से गलती अनुभव कर लेते हैं तो ग्लानी के भाव पैदा होते हैं और जब ग्लानी के भाव पैदा हो जाते हैं तो आगे वही दोष दोहराने की आवश्यकता नहीं होती व्यक्ति नहीं दोहराता दो हजार में हम यहां से मीमांसा पढ़ने के लिए मैसूर गए थे जब वहां मैसूर गए तो मैसूर से नासिक के अंदर एक बहुत बड़ा सोमयाग होने वाला था उस सोमयाग को देखने के लिए हम जितने मीमांसा पढ़ने वाले थे लगभग सभी लोग उस याग के अंदर आए। मीमांसा से संबंधित कर्मकांड थे उनको देखना था समझना था कर्मकांड देखा देखने के बाद कुछ भ्रमण करने की इच्छा हुई मुंबई देखे मुंबई देख करके वापस हम जा रहे थे मैसूर की तरफ और उस समय रोटियों की बड़ी इच्छा होती थी दक्षिण में चावल इडली ये वो बहुत सारा चलता है टूड़ी वूढ़ी खाने की इच्छा होती नहीं मेरा जो डिब्बा था मेरे साथियों से अलग था मैं अकेला था सारे साथी इकट्ठा थे महाराष्ट्र के किसी स्टेशन पर शायद पुणे में या किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी और मुझे रोटियां दिखाई दे गई मैंने रोटियां खरीदी चार रोटियां खरीदी और चार रोटियां खरीद करके मैं खा गया और खाने के बाद मैंने पूज्य आचार्य सत्य जी को फोन किया कि आचार्य जी मुझे रोटियां मिल गई और मैंने खा ली मैंने सूचना कर दी लेकिन बाद में पकड़ में आया कि तुमने क्या कर दिया ये क्या कर दिया ग्लानी के भाव पैदा हुए कि पहले यदि रोटियां मिल रही थी तो पहले मुझे दूरभाष करना चाहिए था कि जी यहां रोटियां मिल रही हैं यदि आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोग भी ले सकते हैं लेकिन मैंने किया क्या पहले मैंने खरीदी खाई और खाने के बाद दूरभाष किया ये अपराध बोध मन ही मन पैदा हुआ और जब ऐसा अपराध बोध ऐसी ग्लानी के भाव पैदा होते है तो वो गलती दोबारा दोहराने की इच्छा नहीं होती आप भी अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें देखेंगे जिससे इस प्रकार के भाव मन के अंदर पैदा होते हैं और वो भाव पैदा होने के बाद वो गलती दोहराने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए आत्मीक्षण करने वाला व्यक्ति जब ग्लानि के भाव से भरता है तो अपने मन को एक नई सांचे में ढालने के लिए तैयार हो जाता है और वो जब हुआ मन हम जिस साक्षी में ढलना चाहते हैं ढल सकता है बहुत सारे छोटे छोटे दोस्त और बड़े बड़े दोस्त उन छोटे छोटे और बड़े बड़े दोषों को यदि व्यक्ति शायद मैंने कल चर्चा की दूसरे व्यक्ति को बता देता है तो गलती की और गलती करने के बाद यदि अपने बड़े को अपने हितैषी को हमने अपनी गलती को अपने अपराध को बता दिया तो उसका फायदा क्या होगा उसका फायदा ये होगा कि हमारा जो कलम से है वो कम होगा और हमें जो दंड मिलने वाला था वो कम मिलेगा जब हम अपना दोष बताते हैं तो निश्चित रूप से अपमान का भाव अपने अंदर महसूस करते हैं मैं बताऊंगा ये दोष बताना बड़ा कठिन काम है साधारण कार्य नहीं है अपने दोषों का बखान करना दोषों को बताना बहुत कठिन है जिस व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती कर रखी हो वो व्यक्ति अपने निकट के व्यक्ति को तो बता सकता है लेकिन यदि समूह में बता दे तो ये तो बहुत बड़ी बात है महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत सारे प्रयोग किए और जब बहुत सारे प्रयोग किए उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है अपनी लेखनी से आत्मकथा का उन्होंने शीर्षक रखा है सत्य के प्रयोग सत्य के प्रयोग नाम से उन्होंने अपनी जीवनी लिख डाली और उस जीवनी में मुख्य रूप से जो उनके अंदर दोस्त थे उन दोषों को उन्होंने कहीं छिपाया नहीं है जैसा था लगभग वैसा बताते चले गए ये बड़ी बात है एक व्यक्ति जब अपनी जीवनी लिखने लगता है मैं एक बहुत बड़े आजकल बहुत ज्यादा बड़े हैं नाम नहीं लूंगा गुड़गावा मिलने गए हुए थे मिलने गए हुए थे तो बातचीत चल रही थी तो उन्होंने अपने मुंह भी मुझे बड़ा खराब लगा था उनका वो कहना आवश्यकता नहीं थी उनको कहनी क्योंकि उस स्तर पर वो पहुंचे हुए हैं उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती अपने मुंह से कहने लगे कि जैसे स्वामी दयानंद जी की जीवनी लिखी गई थी ऐसे ही मेरी जीवनी भी लिखी जाएगी इसलिए मेरी सारी घटनाएं नोट कर लेनी चाहिए अपनी मुंह से कह डाला कह डाला मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था उनका स्तर देख करके के गांधी जी ने वो क्यों कह रहे थे वो ये चाह रहे थे कि मेरी जीवनी लिखी जाए तो मेरे अच्छे अच्छे ही काम लिखे जाएं जो वो गलतियां और समाज के सामने एक बहुत बड़ी गलती आई है तो वो चाहेंगे कि मेरी जीवनी में ये घटना न लिखी जाए अपनी बुराई अपनी कमियां लिखना लोगों को बताना बड़ा कठिन काम है और समूह में यदि बता दिया जाए स्वयं समूह में स्वीकार कर ले तब कैसा होता है ये बड़ी बात है सामान्य व्यक्ति नहीं होता महात्मा गांधी जी ने जब वो जीवनी अपनी लिखी है सत्य के प्रयोग तो आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी अपनी बातें उन्होंने उजागर की है कि मैं ऐसा ऐसा रहा मेरा जीवन ऐसा रहा उसको हम निंदा के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं और प्रशंसा के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं गांधी जी के प्रशंसक भी हैं और गांधी जी के निंदक भी हैं और उन निंदकों में मैं भी बैठा हूं मैं भी उनको बहुत अच्छा नहीं मानता लेकिन जो अच्छी बात आई वो आपको बता रहा हूं एक पुस्तक लिखी है उनके जीवन के ऊपर पहला गिरमीटिया पहला गिरुमिटिया गिरिराज किशोर एक लेखक हैं। गिरिराज किशोर ने पहला गिरुमिटिया उनके जीवन के ऊपर पुस्तक लिखी है लगभग 800 सौ पृष्ठों की वो पुस्तक है और उसमें गांधी जी का कितना जीवन है मात्र अफ्रीत का तक का जीवन उसमें दिया गया है उसके बाद की जीवनी उन्होंने नहीं लिखी और वो आठ पृष्ठों की जीवनी पहला गिरुमिटिया उसमें गांधी जी की बहुत सारी बातें दी गई है दो सुन लीजिएगा उनका माता कस्तूरबा को गांधी जी दूसरी बार गए तो साथ में ले गए अफ्रीका में साथ में लेकर के गए साथ में लेकर के गये तो आजकल जैसे शौचालय हैं पहले ऐसे शौचालय नहीं होते थे कैसे शौचालय होते थे कोई तस्ले नुमा होता होगा उसमें शौच किया जाता था और शौच करने के बाद उसको उठाकर के दूर ले जाकर के साफ करना होता था वो लिखते हैं गिरिराज किशोर कहते हैं कि एक बार गांधी जी से मिलने उनके अतिथि रूप में कोई आए होंगे उनको शौच लगा शौचालय बताया गया और बताया गया तो उसमें साँच किया, साँच किया। तो गांधी जी ने माँ कस्तूरबा को कहा कि तू इसको साफ कर दे साफ कर दे तो माता कस्तूरबा ने कहा कि मैं दूसरों के शौच साफ करने के लिए नहीं आई कम नहीं थी ये भी ऐठ में थी गांधी जी को कुछ लोग जिद्दी कहते हैं और कुछ लोग दृढ़ प्रतिज्ञे कहते हैं बात एक ही है जो निंदा करने वाले हैं वो जिद्दी कहते हैं जो प्रशंसक हैं वो दृढ़ प्रतिज्ञा कह देते हैं शब्दों का फेर है बात तो एक ही है मां कस्तूरबा ने कहा कि ये काम मेरे से नहीं होगा गांधी जी ने गुस्से में कहा गुस्से में कहा तो इसने भी पलट करके कहा कर ले गुस्सा में नहीं करने वाली माता कस्तूरबा ने वो साफ नहीं किया साफ नहीं किया तो वो लिखते हैं कि सर्दी का महीना था गांधी जी ने माँ कस्तूरबा को घर से बाहर कर दिया और रात भर दरवाजा बंद किए बैठे रहे अंदर और ये बाहर सर्दी में ठिठुरती रही रो रो के, और के कह रही थी कि अब मैं विदेश में हूँ जाऊं तो कहा जाऊं यदि अपने देश में होती तो देख भी लेती माई के चली जाती या कहीं और चली जाती ये हिंसा किया अहिंसा हुई हिंसा हुई या अहिंसा ये तो हिंसा कर बैठे अहिंसा के पुजारी और सुनो जिसको उन्होंने स्वीकार किया है वो स्वीकार करने वाली बात आपके सामने रख रहा गांधी जी दूध पिया करते थे और दूध को पौष्टिक माना करते थे दुर्बलता दूर करने वाला माना करते थे लेकिन ज्यादा वो जो प्राकृतिक हो जाते हैं प्राकृतिक हो जाते हैं तो वो दूध में भी मांस देखने लग जाते हैं वो तो कहते हैं कि दूध भी मांस ही है तो उन्होंने ये सोच करके दूध पीना छोड़ दिया प्रतिज्ञा कर ली कि गाय का दूध पीऊंगा ही नहीं गाय का दूध नहीं पीएंगे हुआ क्या रोगी हो गए रोगी हुए तो डॉक्टर ने कहा कमजोरी आ गई कहा गांधी जी दूध पियोगे तो आपके शरीर में ताकत आएगी दूध नहीं पियगे तो कमजोरी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी गांधी जी जिद पे अड़े हुए थे कि दूध नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा गांधी जी के साथ एक महिला डॉक्टर रहती थी नैयर नैयर नाम की महिला महिला स्वभाव से गांधी जी को इसने समझाया और क्या समझाया कहने लगे कि महात्मा जी आपने तो गाय के दूध को नहीं पीने की प्रतिज्ञा कर रखी है बकरी का दूध पीने की तो प्रतिज्ञा नहीं कर रखी तत्काल समझ में आ गया कि हाँ ये बात तो ठीक है ये बात ठीक है गाय का दूध मैंने सोच रखा है कि गाय का नहीं पीना लेकिन बकरी का तो पी ही सकता हूँ क्या मानते थे गाय का दूध पीने में हिंसा है और बकरी के दूध पीने में हिंसा नहीं है तर्क क्या देते थे कि गाय का दूध पीते हैं तो बछड़े का हिस्सा लेते हैं ये तर्क दिया करते थे अब आपसे पूछू गाय पाये करके एक बच्चा देती है दो बच्चे देती है एक देती है और बकरी प्राय दो देती है और कई कई तीन भी दे देती है ये जानकार बैठे अब एक का दूध छुड़वाना ज्यादा बड़ी हिंसा है तीन तीन का दूध छुड़वाना ज्यादा बड़ी हिंसा है इस बात को उन्होंने स्वीकार किया उस पुस्तक के अंदर कह रहे हैं कि मैंने ये चालाकी खेली मुझे पता था अंदर से कि दोनों में क्या बराबरी है अथवा क्या विरोध है लेकिन मैंने अपने मन की कमजोरी के कारण गाय का दूध तो नहीं पिया लेकिन बकरी का दूध पीता रहा इससे उन्होंने अपने दोष को प्रकट किया बता दिया कि मेरे से ये भूल हुई है ऐसे ही आत्मीक्षण करने वाला व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार करता है और यदि समय में स्वीकार कर लेता है तो उस दोष को, को जो दृढ़ता है वो कमजोरी में बदल जाती है आत्मीक्षण करने वाला व्यक्ति छोटे से छोटे दोषो को देखता है बड़े से बड़े दोषों को देखता है और केवल देखता नहीं है अपने दोषो को दूर करने का प्रयत्न करता है प्रयास करता है यदि आज प्रयोग करवा लिया जाए आपसी आत्मिक्षण का ठीक रहेगा थोड़ी देर के लिए व्यवस्थित होकर के बैठेंगे और अपने पूरे दिन की दिनचर्या की मन ही मन आवृति करेंगे मैं बोलता जाऊंगा वैसा ही आप विचार करते चले जाएंगे कोमलता से आंखें बंद कर लेंगे एक बार ओम का उच्चारण करेंगे हो अपना अपना शिक्षण करते जाना मैं बोलता जाऊंगा इस कक्षा से पूर्व भ्रमण में सम्मिलित हुए या नहीं सम्मिलित होकर के व्यवस्थित रूप से भ्रमण किया अथवा अव्यवस्थित रूप से भ्रमण से पूर्व भोजन पर समय पर पहुंचे या विलंब कर दिया भोजन को प्रसन्नतापूर्वक ईश्वर का प्रसाद मान करके खाया अथवा खिन्न होकर के भोजन को ग्रहण किया उससे पूर्व यज्ञ में अपने मन को लगाया था, अनित्र विचार करते रहे, रहेकालीन उपासना में सम्मिलित तो हुए या नहीं हुए नहीं हुए उसमें हमारा आलस्य प्रमाद अधिक था अथवा कोई अन्य आवश्यक कारण जो उपासना में सम्मिलित हुए उत्साह रूचिपूर्वक श्रद्धा श्रद्वापूर्वक उपासना की अथवा जबरदस्ती समय को काटा सेवा कार्य के समय श्रमदान किया या नहीं किया, किया तो कितना श्रद्धापूर्वक शंका समाधान की कक्षा में सभी प्रश्नों और उनके समाधानों को ठीक से समझा या नहीं समझा मंत्र उच्चारण की कक्षा में कितना पूर्वक भाग लिया विश्राम समय बातचीत में समय काटा स्वाध्याय किया अथवा विश्राम किया दोपहर भोजन में समय पर पहुंचे या नहीं भोजन को एकाग्र चित्त होकर के किया अथवा उतावले पन में भोजन किया विवेक वैराग्य अभ्यास की कक्षा में रुचिपूर्वक भाग लिया अथवा अरुचिपूर्वक योग दर्शन की कक्षा के अंदर कितनी बातों को समझा ध्यानपूर्वक बातों को सुना अथवा मन को अन्यत्र लगाए रहे निजी कार्य के समय अपने समय को स्वाध्याय में विश्राम में चिंतन में लगाया अथवा व्यर्थ में वह समय गवा दिया प्रातःकालीन यज्ञ प्रवचन में कितनी श्रद्धा रखी आसन व्यायाम उस कक्षा में कितना हमने व्यवस्थित होकर के शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मान करके आसन व्यायाम किए अथवा नियम मान करके जबरदस्ती किए प्रातकाल की उपासना में मन को संध्या उपासना में कितनी देर लगाए रखे और कितनी बार मन को अन्य विचारों में लेकर के गए जागरण के समय घंटी लगने पर उठ गए थे अथवा आलसी बनकर सोते रहे उठने के बाद भी मंत्र पाठ यजशाला में आए अथवा आलस्य किया रात्रि में निद्रा ठीक से ली सात्विक निद्रा ली अथवा तमो युक्त नींद ली ओम का उच्चारण खोल लेंगे इस प्रकार से अपना नित्य प्रति आत्मवीक्षण करना है यदि हम अपनी पूरी दैनिक चर्या को ऐसे देखते चले गए तो हमें अपने गुण दोष दोनों पकड़ में आने लगेंगे और पकड़े हुए गुण दोषों से हम उत्साही होकर के गुणों को देख करके आगे बढ़ते हैं और दोष देख करके उनको दूर करने का प्रयत्न करते हैं थोड़ा सा समय और है विषय पूरा कर देता हूं सुअर का चारा गंदगी देखा था और उस गंदगी को देख रहे थे क्या क्या गंदगी हो सकती है तो तीन चार गंदगी हमने देखी ईर्ष्या घृणा असंतोष क्रोध ये निश्चित रूप से हमारी मानसिक गंदगीया हैं और जब हम इन गंदगी के अंदर अपने मन को लगाते हैं तो हम सुअर चराने वाले होते हैं बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर क्रोध बहुत करते हैं जैसे ही उनके विचारधारा के विपरीत वाक्य आ गया कोई आचरण आ गया कोई और बात आ गई तो वो सहन नहीं कर सकते उनका चेहरा बिगड़ जाता है केवल चेहरा ही नहीं बिगड़ता उनकी वाणी बिगड़ जाती है और केवल वाणी ही नहीं बिगड़ती उनका व्यवहार भी बिगड़ता चला जाता है क्रोध में आकर के व्यक्ति दूसरे का अपमान कर बैठता है दूसरे की बेइज्जती करने में वो चूकता नहीं है और जब इसने क्रोध किया है और क्रोध में आकर के दूसरे का अपमान कर दिया इसका परिणाम क्या निकलेगा शांति मिलेगी इस क्रोधी व्यक्ति को अथवा शांति मिलेगी बहुत सारे प्रश्न पूछे थे यक्ष ने युदृश्य से युध्य से बहुत सारे प्रश्न पूछे तो तीन चार प्रश्नों के अंदर पूछा किन्नो हितवा प्रियो भवेत किन्नो हित्वा ने सोचती किन्नो हित्वा अर्थवान भवेत ये सारे प्रश्न पूछते चले गए और यहाँ मारने की बात कही है कह रहे कि किसको मार करके व्यक्ति प्रिय बन जाता है दूसरों का किसको मार करके व्यक्ति शोक नहीं करता इसको मार करके व्यक्ति अर्थवान हो जाता है बहुत सारी बातें पूछी हैं वहां लगभग लगभग महाभारत के अंदर 118 सौ प्रश्न यक्ष ने युधुष से पूछे थे जब ये पूछा कि किन्नू हित्वा प्रियो भवेत तो युधुष ने उत्तर दिया था मानम हित्वा प्रियो भवेत मार कर के प्रिय बन जाता है तो किसको मारना है भाई को मार करके प्रिय नहीं हो सकता माँ को मार करके प्रिय नहीं हो सकता किसी और को मार करके प्रिय नहीं हो सकता प्रिय कब हो जाता है युधिष्ठ ने युक्त युक्त उत्तर दिया मानम हित्वा प्रिय भवित अपनी अहंकार को मार कर के व्यक्ति दूसरों का प्रिय हो सकता है आप अनुभव करना यदि हमारे अंदर सामने वाले को यदि थोड़ा भी अभिमान झलक गया अभिमान दिख गया वो हमारा वैसा सम्मान नहीं करने वाला और यदि हमारे अंदर सरलता दिखेगी विनम्रता दिखेगी तो सामने वाला कहीं ज्यादा सम्मान करेगा इसलिए युधिष्ठ ने कहा कि यदि तुम पूछ रहे हो कि किन्नो हित्वा प्रियो भवेत तो मानम हितवा प्रियो भवित अपने अहंकार को मार करके व्यक्ति प्रिय बन सकता है अहंकारी व्यक्ति के अंदर क्या क्या होता है अहंकारी व्यक्ति देखिएगा एक बहुत बड़ा दोष उसके अंदर आ जाता है अहंकारी व्यक्ति दूसरे की सलाह को मानेगा नहीं दूसरा यदि उसको सलाह देगा सलाह देगा तो सलाह मानने वाला नहीं होता ये बहुत बड़ा दोष उस अभिमानी उस अहंकारी के अंदर आ जाता है क्यों आता है ये अपने आप को बड़ा मान रखा है बड़ा मान रखा है तो दूसरे की बात कैसे मानेगा और जब व्यक्ति दूसरे की सलाह को स्वीकार नहीं करता तो निश्चित रूप से वो आगे चल करके मार खाएगा मार सुना देता हूं आप लोगों ने मेरे से सुना भी होगा फिर सुन लीजिए युद्ध चल रहा था महाभारत का उस युद्ध में दो योद्वा विशेष थे एक योद्धा का नाम था कर्ण दूसरे योद्धा का नाम था अर्जुन कर्ण और अर्जुन दो योद्धा जब से परिचय हुआ था परिचय हुआ था तो कर्ण यह सोचता था कि युद्धभूमि होगी हो और युद्ध युद्धभूमि में मेरा तीर होगा और कर्ण की गर्दन होगी अर्जुन सोचता था कि जिस दिन ये व्यक्ति मेरे सामने होगा तो मैं इसका वध किए बिना नहीं छोड़ूंगा यही इच्छा करण के अंदर थी कि एक दिन युद्ध भूमि में अर्जुन मेरे सामने होगा और मैं अर्जुन का वध किए बिना रहूंगा नहीं आरा संयोग की बात है कि दोनों आमने सामने हैं दोनों आमने सामने हैं दोनों ने निश्चय कर रखा है कि आज तो वध करना ही है ध करना है तो एक दूसरे के सारथी कौन थे अर्जुन के सारथी से परिचय है आपका कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं और शायद मैंने आपको कहा है कि कृष्ण के अंदर ये बहुत बड़ी योग्यता थी कि कृष्ण जिसका संतुलन बनाना चाहते थे उसका संतुलन बना देते थे और जिसका संतुलन बिगाड़ना होता था तो उसका संतुलन भी बिगाड़ना जानते थे और उन्होंने बिगाड़ा संतुलन कृष्ण के अंदर गुण बहुत थे उन गुणों की बराबरी शायद उस समय दूसरे लोग नहीं कर पा रहे थे लेकिन एक गुण ऐसा था जो कृष्ण के उस गुण की बराबरी करने वाला दूसरा व्यक्ति बैठा था कौन सा जितना अच्छा रथ कृष्ण चला लेते थे उतना ही कहीं अच्छा रथ शैल्य भी चला लेते थे इसलिए करण ने अपने सारथी का चुनाव किया शैल्य को शैल्य इसका रथ हांक रहा है अर्जुन का रथ कृष्ण हांक रहे हैं घनघोर युद्ध चल रहा है इस युद्ध घनघोर युद्ध होते हुए करण के मन में एक प्रबल इच्छा हुई कि बहुत युद्ध हो चुका है अब अर्जुन का प्राणांत कर देना चाहिए और मन ही मन निश्चय करके इसने अपनी तुड़ीर से एक तीर निकाला तीर निकाल करके धनुष के ऊपर चढ़ा दिया है और चढ़ा करके डोरी को खींचता जा रहा है जब डोरी खींच रहा था तो शैल्य की दृष्टि इस कारण के ऊपर गई कारण के ऊपर शैल्य की दृष्टि गई तो शैल्य ने अपने आप को बोलने से रोका नहीं रोक नहीं पाया और बोल ही पड़ा कहने लगे कि कारण जरा ठहरना अरे ठहरो तो सही तुम कर क्या रहे हो क्या कर रहे हो कहने लगे मुझे लगता है कि कर्ण तू अर्जुन को मारना चाहता है वध करना चाहता है तू वध कर सकता है निश्चित रूप से लेकिन एक सलाह मैं तेरे को देना चाहता हूँ मेरी सलाह को मान लेना सलाह कौन सी कहने लगे कि कारण यदि तू अर्जुन को मारना चाहता है मैंने जो तुझे देखा है भापा है तो मैंने ये भापा कि की तूने अर्जुन के माथे को लक्ष्य बनाया है तू यहाँ तीर मारना चाहता है और तू इसको लक्ष्य बनाएगा तो अर्जुन तेरे से मरने वाला नहीं है बचेगा और मैं तेरे को एक सलाह देता हूं कि करण तू लक्ष्य तो बनाना लेकिन माथा लक्ष्य मत बनाना तू छाती को लक्ष्य बना बनाना अर्जुन की यदि छाती को लक्ष्य बनाकर के तीर छोड़ेगा आज तेरे से अर्जुन बचने वाला नहीं है मेरी सलाह मान लेना लेकिन अभिमानी व्यक्ति सलाह को स्वीकार नहीं किया करता जो अभिमान में होता है दूसरे की सलाह को स्वीकार नहीं करता ये अभिमान में आकर के कर्ण कहने लगा कि शैल्य चुपचाप रथ हांकता रहे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है और तेरे से कहीं अच्छा धनुष बाण चलाना मुझे आता है धनुर्विद्या में मैं तेरे से ज्यादा निपुण हूँ कहाँ लक्ष्य बनाना चाहिए और कहा नहीं बनाना चाहिए ये मेरी वर्जी है और मैं जहां बनाऊंगा वही बना करके चलूंगा तेरी सलाह की कोई जरूरत नहीं ये कहकर के करण ने तीर को छोड़ दिया जब तीर छोड़ दिया तो सामने कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं था संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति बैठा हुआ है जैसे ही कृष्ण ने उस तीर को आते हुए देखा तत्काल बिजली की तरह उनकी बुद्धि काम कर गई अचानक विचारों में परिवर्तन आया और उस परिवर्तन में किया क्या कृष्ण ने तत्काल अपनी रथ के घोड़ों के घुटने नीचे टिकवा दिए और जैसे ही घोड़ों के घुटने नीचे टिके रथ नीचे हो गया रथ नीचे हुआ तो अर्जुन भी नीचे हो गया जो तीर अर्जुन के माथे के ऊपर लगना चाहिए था वो तीर अर्जुन के माथे के ऊपर नहीं लगा कहाँ लगा अर्जुन के सिर के ऊपर से चला गया मुकुट को लेता हुआ चला गया यदि ये अभिमानी व्यक्ति उस शैल्य की सलाह को मान लेता यदि लक्ष्य इसको मैं निर्बना करके छाती को बनाता और यदि छाती को लक्ष्य बनाता तो भले ही कृष्ण अपने घोड़ों के घुटने नीचे टिका देते घोड़ों के घुटने नीचे टिकने के बाद तीर कहाँ लगता जहाँ कर्ण तीर मारना चाहता था वहीं जाकर के लगता लेकिन अभिमानी व्यक्ति दूसरे की सलाह नहीं मानता और मार खा जाता है अगले दिन युद्ध भूमि में कर्ण का सिर लुढ़कता हुआ दिख रहा था मानम हित्वा प्रियो भवित किन्नो हित्व न क्रोधम हित्वा न ये ने उत्तर दिया कि यक्ष तुम पूछ रहे हो कि शोक कब नहीं होता किसको मार करके शोक नहीं होता तो उन्होंने कहा कि क्रोध को मार करके व्यक्ति कभी शोक नहीं करता लेकिन आज क्या है छोटी सी बात आ गई तो चेहरा बिगड़ जाता है छोटी सी बात आ गई तो बोलना बंद हो जाता है और कितना बोलना बंद हो जाता है देवियां अपनी पतियों से कितने दिन बोलना बंद कर देती है मौन धारण करती हो यहां तो नहीं किया लेकिन पति के सामने तो मौन धारण हो जाएगा बोलती बंद हो जाती है एक दूसरे की बोलती कितनी बंद होती है जब झगड़े होते हैं या तो चिल्ला चिल्ला करके लड़ते हैं या बिल्कुल मौन हो जाते हैं जब चिल्ला चिल्ला करके झगड़ते हैं तब किसका खून बढ़ता है पड़ोसियों का खून बढ़ता है पड़ोसी सोचते हैं हाँ अब ठीक चल रहा है हम तो यही चाहते थे और जब मौन धारण हो जाता है तब क्या स्थिति होती है पति पत्नी एक दूसरे से बोल ही नहीं रहे और नहीं बोलेंगे तो एक दूसरे के से बोले ना काम चलेगा काम चलता नहीं एक दिन हो गया मौन धारण किए दो दिन हो गए तीन दिन हो गए करें क्या और अंदर इच्छा ऐसी जग रही है कि एक बार देवता बोल तो देवे फिर मैं बोलना शुरू कर दूंगी इधर से इसकी इच्छा जग रही है कि एक बार देवी जी दो चार वाक्य बोले तो सही मैं भी शुरू कर दूंगा इच्छा दोनों की प्रबल जगी हुई है लेकिन अभिमान में आकर के बोल नहीं रहे कई बार सुना होगा फिर सुनिए एक दंपति झगड़ा कर लिया और मौन हो गए मौन धारण कर दिया सो रहे थे दस दिन हो गए थे बातचीत किए बिना दस दिन हो गए बातचीत किए बिना तो दोनों सो रहे थे पतिरे टॉर्च लेकर के सोते थे रात में बिजली चली जाए तो टॉर्च से काम ले लेते थे आज रात में बिजली चली गई बिजली चली गई इसकी नींद खुली टॉर्च की आवश्यकता पड़ी इसने टॉर्च पे हाथ लगाया पकड़ने के लिए उठाने के लिए टॉर्च लोढ़ गई जब टॉर्च लौट तो अंधेरा अंधेरा था अंधेरे में पति देव हाथ मार करके टॉर्च को ढूंढ रहे हैं देवी जी की भी आंख खुल गई पत्नी की आंख खुली और ये जब अंधेरे में हाथ मार रहा था तो ये अपना मौन तो भूल गई इसको याद ही नहीं रहा कि हमने मौन धारण कर रखा है इसने आवेश में आकर के पूछ ही लिया कि क्या खो गया क्या खो गया इतना वाक्य कहना था कि देवता टॉर्च तो भूल गया और टॉर्च भूल करके देवता के अंदर से क्या निकला कि देवी जी तेरी आवाज खो गई थी वो मुझे मिल गई तेरी आवाज खो गई थी वो मुझे मिल गई और क्या ढूंढना है सज्जनों माता आवाज खो जाती है और जब आवाज खो जाती है तो सन्नाटा छा जाता है और ये सन्नाटा हुआ कहाँ करता है शमशान में जाकर के देखिएगा कि वहाँ सन्नाटा मिलेगा शमशान के अंदर सबसे ज्यादा सन्नाटा होता है किसी ने इस शमशान से पूछा था कि अमशान तेरे अंदर उत्सव क्यों नहीं होते तेरे उत्सव क्यों नहीं होते यहाँ राग रंग क्यों नहीं गाए जाते समान उत्तर देता है कि मेरे भाई मेरी भी इच्छा है कि मैं भी उत्सव मनाऊं यहाँ राग रंग हो गाजे बाजे बाजी मेरी भी प्रबल इच्छा है लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाता कह रहे कि मेरे यहाँ कोई जीवित व्यक्ति नहीं आता मेरे यहाँ तो सबके सब मरे हुए आते हैं यदि यहाँ जीवित व्यक्ति आ रहे होते तो मैं उत्सव मना लेता जहाँ सन्नाटा छा जाता है वहां मरो जैसी अवस्था हो जाती है मरो जैसी क्रोधम हित्वा में सोचती कह रही कि क्रोध को मार करके व्यक्ति शोक नहीं करता सज्जनों माता हम छोटी छोटी बातों में क्रोध बहुत करते हैं और नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है समय भाग गया बात पूरी नहीं हुई समय पूरा हो जाता है लेकिन बात पूरी नहीं होती जिंदगी पूरी हो जाएगी लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होंगी अगले शिविर में आइयेगा और अगले शिविर में यही विषय फिर आगे बढ़ा देंगे इतना ही रखते हैं धन्यवाद